ने बल दीजे जुग दीजे संसार भली आज की संभा सांवली चितत लगाय पुन वदे पाब रीखे खारो सुंद्रो आगि ढल्ला रे जा घोडा खडी ने आया समदरी ब्या घणोड़ी अद्भुत माडा सुंद्रजी मार्ग माधी आ जगती गिए जगती गिए नौके समदरी उगुडला जा काळे ठेड़ो रो पाणी लागे डरावण डरावण दर घोड़े ने ला कर्म जी पाणी करो घोड़ी तो रे बादलो। ला मंगर मास जावे धरती में मोटी बात सड़ते पागूजी मारिया जड़ोरा मंगर कीजे मासला मासला घोड़ी ने भिनाई दो आड सौत भाग की जल लाइजरा को काशी रोड़ आड़ा घोड़ा घेरी देवासी तोड़ भली रीते बे करिया करू के कीजे तोड़िया वे लंका वे और रातल सौना का देती लंका में पीती नदी औरो नीर दिन तीजे गादी रे कोई रे गरीब ने देनी, पासी सोंडड़ियाँ लंका में में ही तो रूंग तो लड़ी आँ लड़ी आँ वे, बंदे डेंबो जी तीरो धणियारी बाज पाजे उकारे लंगारा ने नई किजे तोड़िया तो रोबिया सुन दे वासी कए उठिड़े वाई थारे कड़ियाळी फासल ढोंग कए उठिड़े थारा पतर सीपी किजे बणासिया बणासिया दूदे उठिड़े वाई कड़ियाळी फासल ढोंग दूदो रे धावड़े मारा पतर टेम कीजे भोंगिया भोंगिया जट पगड़े वागेलो लंका रे राई केरो डाऊ कौन ताजनिया भड़कावे निर्मल कजे डील में हुकुम करो पागुजी बामराए रे तो साड़ साड़ राई केरे तलवार आंधी तो भूखे वालो रीणी छाड़ दो छाड़ दो क्षण रे वागेला ढेमड़ा डळवी मत पाए राई केरे तलवार जाखी कर सोड़ो माता की जे भैसाड़ो दा साड़ना बाखली आ डोंगर की देवाजी लीना हाथ ही की जे झील जावे धणिया ने एदा की जे पाड़ तो कम करिए राजा तो धाड़ी खादी दुख दी भांग नी तो अपने हुत दी दी गयो। राजा नी खाधी बागोरी लीली दुख दी बांग दूध और धाजगो धनियोटे समुद्र कीजे उ उकुरे शरण रे देवासी आए के देनी धाड़े राए न नौर, ऑन केड़े नळे धाड़ी दिने दी ठुकि जे ओळको ओळको डबडबजे डबडबजे ठाकुर रो भंगे डावी ओ बोली बोले मारू मोरधर देसरी बीदो राई कोरो पार न को अंत न को पार एकदरिया सवारी घोड़ी के सिर काळ में काळ में आया ये धड़े राए न ये था ए नळे थळियो रो लक्ष्मण कीजे देवता घोड़ी देवण ने आयो भाईजू घोड़ी दे है पीर पासे पासो जाय वाह वाह आग्रदेत एंगड़े दे वाजे लंका में जोंगी ढोल रुड़तो नगाड़ों वाजे रवणनी सरती कीजे फौज रूप आग्रदेत एंगड़े दे वाजे लंका में ढोल काले कुड़तो री पलटन नी सीकीजे उतरे उतरे घोड़ी अति शक्त रे अवतार हुणे नगारे पगला ने भरे पण वागेला समद दू पगला आगे रादे खबरो करे नी रवणनी लंका पलटन कीजे फौज री फौज री अणो राव रा राठौड़ धजवंदी बारे को हमे पड़ी राजा रोवणनी फो तेरे को हमे नेजा किजे फरुके लोनी औपे भुरे वाटेरियोर सवडेरी लड़ाई पूरे नी पड़ो वा वा अणो राव रा राठौड़ धजवंदी ओठ लिए लाजे धरती रो राजकुळी रा राठौड़ मेल्या लाजो गादीरा सुरा नरे सांवळा सांवळा हण वागे ला शामते किणरी विणावे गंडा रण ढाल किणरा बनावे रोवण ने होम आई किजे मोरसा मोरसा हणो राव राठोड दजवंदी असल सातीरी बणाओ केणारा ने ढाल में मुसोरा बणाओ रावण ने होमाकी जे मोरसा मोरसा देह जो मन में गाढा होशियार हवा घडी लड़े गादी रुदळवी की जे डेंबड़ो डेंबड़ो हवाला घडी तो लड़ाई है मारी न पसे थोरी वाह बैठ गयो वागेलो सांवते रेने फारस में गोडी खोय गाड रे भरावे तर गटेठाई की जे बाटिया वाह वाह बैठो डेंबो जी गोडी घरवर में खो पाड़े पाखरिया जलेन्द्र हरिये कीजे भोंसरा हिरके डेंबाजी पासे रोजा धणियों बिसुनो साकर क्यों मरे एकलो एकला धण रे लंका रा बवी गण मुख में सार संभाल बोल रक्तो में तारु थारी फजरा राता मेमत कीजे मोड़िया धरिबा धरिबा बाजे रौणी तो हामा धमिडा उठे जलेन्द्र हरिये कीजे भोंसरा भोंसरा हासो डेंबा थारी शिप्टी रो बाण गिल्िया मारे रवण ना कीजे आदमी आदरुडे बंदकी कालोडी कालावन पादरि जड़दा की होन के जे पादर बादो हो बाद जो मारी ने टेमड़े दिने समदरे की जे भोला एकतरी असवारी छोड़ी राजा ने की जे एकलो हैनी टेमबाजी थारे धणीरी थने अन छोड़े ने माने जुग में जीव तो जीव तो पालो वाडाले दिनो हाद पाले बालेरी ईणी उपाड़े रावण ने सारू की जे दंत दो। दंत मनो देवासी छड़ेनी तोड भली रीते वाण धाड़ो दकाय देख छड़ेनी राई का तोड भली तेवा ढोंगड़ी एडवाड़े गल्ला भेड़ा करो डड़ियों डड़ियों बे गड़ लंगारी रातलो सोंठ करिया करू के ने नाकी जे तोडिया तोडिया घोड़ा अखड़े ने गया घणी अदभोम मंदरवा क्षण वागेला सामद केरी सोड़ी रात केरी सोड़ी हद की जे भोम केरी हम धाड़ी ती धाड़ी आकलो आकला णो राव राठौड़ धजवंदी पाबूजी राठौड़ लारे रेगी राजा रोवणनी हद भोम होडो अगोर हम धाड़ो आकलो आकला केरा वागेला शौमत दी है बूरा गिरदीकूट केरा दी है रंगाई रामेंद्र की जे माड़िया माड़िया णो राव राठौड़ धजवंदी हुरजमल होटे रादी से बूरा गिरदीकूट पृथ्वीमल होटे रादी है मंदिर की जे माड़िया माड़िया वागे मा दम थोड़ी री जेज बोला रा। रा। वागे थोड़ी बोला कोटरा अन घोड़ी रे पोड़ो धरती तीखाई कीजे को छलो सहेलिया बेना कापड़े धरती में तृणकाल नितर जागे धरती में नू नर भूमिओ का सहेलिया बेना पड़े धरती में तृणकाल नितर धरती धरती दूतारी माथू कीजे धोनियो धोनियो का सहेलिया बेना पड़े धरती में तृणकाल नितर जागे धरती में नू नर भूमिओ भूमिओ मारा थाली में पडोडा माणिकर मोती की छ थररिया रणकिया कौन रे सहेलियों गोखड़ीए गोखड़ीए काडो दोई नेण दो निरखो कीजे देवता देवता देखो ने फूटरा। फूटरा। देखो शैली शैली काशी रूप रूप जनावर लाया ये ठाकर निकमी बहेल नर पैदा किया अमर जोत चंद्रमा हिरिखो ठाकरोड़ी धन भाग थे मोरी लिखा थड़ी और लक्ष्मण देवता देवता हण रे शैली आ वेला हण वागे लाश आवत घरा ताल वेगी री ताकी करों अमराने में गटकी जे दम जे मुजरे बोला हडा अमर की जे कोठरा कोठरा वागोरा बनवाली खिड़की देनी बार खोल वागो में अवतारो थळियो रे लिसम की जे देवरा देवरा बारे भरो रुको हुडोरो वाग वरार। तेरे भरोरी हुकी गुवारंग वावड़ी हुके वाग में धणी आषण नोखिया सुरिया पाबूजी री कळा हूं वो हरियो वाग घोड़ी री कळा हूं वागों कर, में बोले हुवा मरवा कीजे कोयला सहलिया बेनो करो ताल बेगी री ताकी रींडो बन्दा हरियो कीजे वाग में वाग में आईली आए आएगी शेलिया बेना शॉन पेली शुरू गी तीज सब सैया रेजा सतो बेनो थी जणे ती जणे लाएदी हिडागर महने लाल बस घेनेरा मंजुस घेनो पेरो में सर्वा की जे शोवनो शोवनो ओडोरी किनी आ फूलमती खोलुनी लाल बुगसेरी रेशम डोर जोदो जणे जो जोदोणे मणारे हाटो अटवड़ाई खोलिया खोलिया आतम ऐशिलियां बिलो में आथोरा हाथ आथ फूल बयो में बिलो में बाबाजी रंग बहो रखा झीणी झीणी काटे काजल सुरवैरी रेख बंदली लगावे हरिये जंगाळरी जंगाळरी धवळ मंगलला गावे गुणंग गीत परलोर गवे श्री सालगर रामरी रामरी गळले बिलवावे गळेरू नवसर हार सिटू में भिलावे सिटू सोवन कीजे मुंदडू अळे रे वेलारा वेनमती करथू ताळ विगिरी ताकी वेगा जोता देनी ज्युनरथ वेलिया गळ नोखेनी वळदोर रे होने रुपेरी गुगुरवाल सीणेर सिंगाडी मडाई दे हरवा कीजे सोवनी सड बैठी तीजणीओ डोंगो रथोरे मो धुरिये सड बैठो भेलो रो रथ रुकीजे सागडी सागडी गंगा खडी ने सईलिया बेनो आएगी वाडी वागोर रे नजदीक भड़बंद वाली ने हेलो कीजे पाडियो वागोर आ बंद वाली की खिड़की देनी वागोरी खोल बाहर पे होडर सईया कीजे तीजने तीजने सुनो तीजणी आ बेनो नी है खिड़की खोल नो मानो दिनन कीजे जोग वागो में अवतारो धळियो रे लक्ष्मण कीजे देवरो देवरो जे होडो नो ठापड़े तो मानो गजगिरि बिंद तो मउ बाई सुनावे सुनावे ओई जो बंद वाली खोनो थारो खराब बिने कोमा मथे उतर कीजे टाळियो जाजती बक्षाऊ घळेरो नवसर हार वड़ती दे जाऊ म्हारे सिटू रो सोवण कीजे मूंदड़ मूंदड़ पड़ग्यो बनवाली माया धमड़ रे लोभ हातो देसरा दरवाजा भड़भेड़ा खोलिया रळगी शेलिया बेनो वाड़ी वागो रे मो हिंडो बंधावे संपे मारवैरी कीजे डळसू डळसू बीजे तीज ने हिंडे वागो में दहन कीजे तीन फूलमती वागो में हिंडे एका कीजे एकली बीजे शेलिया खूंते गुथे फुलोरी फुलमाल फूल मुती गुथे पाबूजी रे हेरो के जे सेवरो सेवरो पाबूजी तो पूछे सोडी रानी केने सुवो फुलोरी फुलमाल केने सो सिरो की जे सेवरो सेवरो तो घोड़ी केसर ने सुवो फुलोरी फुलमाल ठाकुर पाबू ने सो सिरो की जे सेवरो सेवरो एडा थे हाथोरा असतर सुजन अजरफिरु जुग में कंवारा वाह लेनी ईडा गदासी सईलिया बेना करो ताळ बेगीरी ताकि वड़ पासे नहीं आओ ये अजीनवल बाग में बाग में अरजाय डोलियो ढाड़े हुतो रुईरी हो क्या है सुन फूलमती किन्या कह नी मन थारे री बात केड़े मन में बैठा उमण धुमणा धुमणा कहा सडलाली मोसो बोलियो केड़े दुख में थे उमण की ज धुमणा धुमणा सुन वाज हरणी नी बोली राड न गाड नी सडलाली मोसो बोलियो मेरे में जोध जवान होइने हाज़े पीर की नी परिणज दूदे जीरे मेडते मैं घरे बैठे ब्रह्माड़ो थळियोलो लक्ष्मण की देवता देवता मुणरे फूलमती का थू है सगतरे अवतार नी तो राठोड़ी सोने कागद में लिया मेलिया जन जन्द मां जननी नहीं मैं सगतरे अवतार नी राठोड़ी सोने कागद में लिया जण दिन हेरी गटलंगारी रातळ छठ उन दिन मैं दी नृत्यई हर यही की वाग में वाग में कर दे अणदाजी ताल भेगीरी ताकी बेगा ब्राह्मण बोला ओ होडरे भीतर कीजे आवण ने मटिया होडे होने रुपए में दिदड़िया नव दिदड़िया नारियल ब्राह्मण ने जोड़े मिलिया सुनरे गुरु जोशी वीरा करताल बेगीरी ताकी विरवाड़ पुगा दे कोलू री syair कीजे कोटड़ी कोटड़ी घणो ढाटीलो होडो नी जाण कोलूरा घरवार औके दीठान कु कोने हंबळो ठाकर कर ब्रोड। पीले भाटे जी मालिया। जोजनों करो धरती कर लो जोजनों। थोड़ा घना। दोरा मोटा बफंड कटे हो जावे। खमे तो खड़ियों हाथ डोंगड़ी ब्रमण देवता कूड़ू मार्ग बेह तो पड़ो तो होने नी लीदिया नारे ब्राह्मण ने जोड़े मेलिया तारो नियोले घर वासा वसी धरती में दोन सौथे वासे में सांस पड़ गई है फूलो मालन करने आओतो तो, तो वासो वासो करण लागू लग गयो है तो फूलो मालन बोल को ब्राह्मण देवता तू तो वासो वासो करे है तो बीस यार दिनोरी वास ही सुन हाँ। रे भाई मारे स्वभाव रहा हो तो मारे गिरे रह जाओ पगले गेलो पकड़ेल पासो जाए सुन रे फूलो मारण कदे थारे ब्राह्मणो हु कदे थारे आतरी रोटी चीमी कणदिन में थारे स्वभाव पर उठो भाई ये मारे तो वासो वसण आजु नी रात सुन ब्राह्मण देवता खाउी शाड़ी हूं देने आड़ी मारे देनेरा गज था खोहो में मटोर आवाज होबड़े झेनेरी ताड़ी बाजे बीला मेघाड़ो टावर आवे खाटे ने कई रे भरु सूटिया कई रे ठोला टावर करे करो थोरे मैत्र जीव ने खाटे घातु घातु चेड़े तो बीजो बंदीरो कहूँ स्वभाव है नुआ दी वे भींदी मारे घरे खाटे नेरी आतीवा तो लागे मारे पगे थू तो लागी बहुत दीकरा पगे हूँ थने भी खूंदो तो तो तो डोकरी भूलो जी तो तो तगारी भरे धके करनालो बोधो बिंदनी में कहीं तो घर बीता गिरे गिरी हाउरो घर धनी बीता नुआनी मारे गिरे कबू नहीं सुने रे ब्राह्मण देवता बीजों बंदी स्वभाव कहडो है नैनकड़ी दीकरी चालीस भर अवस्था में हुई है अजय पुरानू घरे नहीं आया जमाई दीकर हाठ इंतरभ अवस्था में है अजय आया को जेरा आवे तो पक्को अदेर करूं बाजरी कसोहेर करूं लून खुरखरा खुरखुरा बुरभुरा जमाय दीकर रे झीणू झीणू हिरो रौंदूँ पसे ओंगणे रे हुए बिछाड़े तेड़ूँ स्वभाव है जोधपुर जैसलमेर हेदराबाद मार्ग मारे बाई आगे तो जोधपुर मार्ग पूछे तो मेलो जेसलमेर मार्ग मर ने हैदराबाद रे हो हो कोरा कोता बैठी उबे तो भाई लाभ कहो कह सुने ब्राह्मण देवता को तो ने भेदतरे में लाभ तो में। जे मारे में हो ब्राह्मण देवता मन में किया विशार धन दो तो गो है सांस पड़ गई है ठाकर पागु होडोरी दियोड़ी रीज मोन रही खोर विनो की राबड़ी खोर अरलोखीबड़ी मोर मोर मौर भोपाल जी आटे ऑटो खादो है तो ब्राह्मण देवता मन में कर विशारे कालज में खट खटक मोर खटकी एरी मोर दीनी आगु आ मारा माऊ जाया वीर जाजा थारा जतन करू मैं थने उड़क्यो कोनी भाई भलो आयोजी आई आयो। वाह वाह तो रात्री ब्राह्मण देवता दिननु को कस विराजमान होन बलवान हुण ने ब्राह्मण देवता यागो के जाई तो भाई यागो के ती गुजा ने ठाकुर पावबिज री पोडू जा पावबिज री विराजमान ले आयो हुज में होटे रो वाह वाह तो ओबरे भाई सुन रे ब्राह्मण देवता पाबूजी राली ला, लाखोन परदा न डेंबा न सोंदा न जळती इग्नी में कूद पड़े वाह वाह तो मोर भाई हाथ जोड़ी न एक तो आन बीजी थने भळी द्या भूलो सुको लाकी आगले न मती ले भले हमके थने होरो राख वाह वाह तो अलिनी विरावण देता फूलो मारणो सीख कीजे मंग सीधो सीधा कूळुरे जूने मारगे दिननु को है कासव राजा रो नेरुळ भाण दिननी ग्वाल री कूळ में छोड़े बगरो पागड़ो बैठो पाबू राजा रो जालम दरबार भरी कछड़ी जळ मुजरिकि हाजियो हाजियो सुन रे ब्राह्मण देवता सौदो जी पूछे हूं ब्राह्मण देवता कथिय घर तमिना वार कह आधार आई तू मानस खीज मिली हो सुन भागे आश सोमत गड अमर हणे घर में हरा बार झूरमल हर जुमल हो वहानड़ीड़े देवरी तो माता कह सुनो बाबू जी कह सौदा जी मोटा भाई बूढ़ो जी है बूढ़ी जी ने जाए पूछ आओ अपना का मेरे काने लीली छड़ी रो वालो रे आत वाले रे थे भिड़ पगला भरे एक दो वासे में बैठो बूढ़े जालम दरबार भरी की सुनो मन री दे आया की कौम कारणार घर खाओ में आया मैं जेलो बीड़ला, जे रे भाई आयो शौंद। आयो, जी आयो। मारो पागूजी ने तो भाई कोई मोटे पलना मोटे हो, हो, मारो कियो तो, तो मन परूड़े पाबूजी ने के मोटे ठकाणे परणाए गिनाती ओडा कोन वाह वाह सड़ी सौदे सौद ने मन दिल में डोडी रीस आयो तो साकर मारन ग्यो ठाकर धरो गोरे दूध में भालो जको करदो ढोदरा भी पड़ वाह वाह सड़गी वागेले सौद ने मन दिल में, में रीस आयो पगले घरा ने पासो की हंस रे हंस रे संवद बैठो बाबू राजा रो जालम दरबार भरी कशड़ी संद संद सौन्द मुजरो हाजी हो वागे ला शंवत कहनी मनरी बात केड़ी लवा में बूढ़ो जी थाने बोलिया बोलिया होनो राव राठौड़ दजबंदी ये वीरे रे कहने तो जुग में फिरो कंवारा आ राव री हिम्मत तो ओद नाले जेलोर बाबू जी बूढ़ो जी रे बात आ आपने पाई को वाह वाह माता कंवाड़ा दे भरियो मोती ओ गजथल बिरवाल बदावे थलियो रे ले शमण कीजे देवेरी जेली रंगाई पवन बीड़ला मार गज मोतीये मोती एक पागुजी रीज मोद्रो दो घोड़ो होड में जाए होबा करे कर है जौन कर भनो रे वागीला शामत खाली खावड़ में रसीओ वनडेरो विया फिरिया वणोळे थळियोलो लक्ष्मण कीजे देवतवा पेदड़ो वणोळो गेलव तो माता कंवळादी नेत जिण बसतो वणोळो गेलो तो भोजाई कीजे नेथियो नेथियो पेदड़ो वणोळो माता कंवळादी नेत जिण बसलो वणोळो कम गेलो तो भोजाई नेथियो सोंदा आ चंद्रवान केसर देनी कटोरे गाळ केशरिया कर दे रंगरा कीजे सोठणा सोठणा खडो राव राठोड धजवंदी नीधी ठोकेसर रो रूं औखे दी सीन को कोने हावळी बाप जी केसर तो लाणी के तो रही सुनवागे ला सवंत बुढो जी परिणज आ गड गैलोरी गिरनार गैलो थे दी आ केसर राखी जी पूठिया दाईजे में दाईजे में गैलो थे केसर रा पूठिया दिया है जो को बूढे जी री साणो पड़े वाह वाह दीदी छडी रो वालो सौदे सौतरे हाथ वाले रे थे के हूं भिड़ पगला भरे वासो बसको धरती में धोई निकीज तीन सौ गडवाड़े पगड़ो पागड़ो बैठो जालम राजालुम दरबार भरी कहनी कछड़ी हाजीओे बात कितने कतरे में ब्राह्मण खारी खाड़ में रसड़े भिया फिरिया वंदोले थलियोरो लक्ष्मण की जे देवता खारी खावड़ में रसीओ वंदड़ेरो में आ बाड़ो हट लागो ने ने काडोने की जे वाळ जों वाळ जों वंदड़ो हट लागो ने ने काडोने वाळ जों केशर बिष्णो वंदड़ो नी बने वाह वाह आप पण जा गढगेलोरी गिरनाथ गेलो ते बक्सा केशरदाईजे में थाना पोठिया केशर रे वास्ते आ जों वाह वाह हण रे सोंदा चंद्रवान थे किनी भोली मन में बात मे पण जा गेलोरी गिरनाथ गिरनार गेलो ते दासी दीनी दाई दाई दीनी दाईजी दाईजे में दासी शोकरी शोकरी नाम है केसर की दाईजे में दीनी केसर भाई लखू जी दे जलम कैद में केसर आड़ी तर सुरित कटारी री भीत पोरा लागे नागी तलवार रा जको ठाकुरियो ले केसरो नाम वे ठाकुर ने दे लखु जी जलम कैद में हुण वागेला समत औपे कीनो थळवटोधी थळवट में राज धकीनी चढ़्या लखु पठावण रे वाह वाह इतरो कयो सड़ी वागेले ने मन धल में डोडीरी सायुण पगले घरा पासो की हासरे हासरे बैठो बाबू राजा रो जालम दरबार वरी कछड़ी धड़ मुजरो हाजीओ हण वागे शामत, सौमत तू बूढ़े घर बारो राठौ बूढ़ो परणजा गट गोरी गिरनार गेलोते दायज में दीनी दासी की जै छोक केसर कतो सुमंदी तीर पोहरा फेरे नागी तरवारा जको ठाकर लय केसर नाम जकंद दे लखु जी जलम कैद में केसर आदि सुरी कटारी भी पोरा लागे नागितरवारा वाह वाह हणवागे लाज समत कर वा ताल बेगिरी ताकील जोयाव जागीरी लखू पठावण वाह वाह करदे सौदा चंद्रमण ताल बेगिरी ताकील जोयाव जागीरी लखू पठावण री मारे डेंबू हरमत जोगेरी हाक अरा उतारे केसरा पोठिया सोनदारो सदनावान केसर देनी कटोरे गाल कर दे जन्म किसरा की छटणा वाह वाह बागेला आ शोमत पैदड़ी रंग देनी घोड़ी केसर री झूल जिन पर रंग दे समतारा महमत मौलिया पैदड़ी रंग देनी केसर घोड़ी री लगाम जिन पर रंग दे होडी रे पीड़ों की जे पोमसो पोमसो श्री वादो केसरी जा हरब हो ने रोज सिरो माड़ आ माड। तो हल्दीरा बांधा कोंकण की जे ढोरडा आवळा मंगलला गवे सहलियां गुणंगीत वर्षो गाई रही राठोडरी अंबा की जे रणियों आग्र दे ढिंगरे वाजे तम वागल जोंगी ढोल आवणा मुंडारा सरनाई वाजे बरगु वाकिया वाकिया नमन सावल्या नवण सावळ दो हळदी में करा ने तो फेरा दे देवी के से देव ने देव ने पहल का सावळ किस को मेल अनंत गढ भंवर सुंडळा दुख भाजन गवरी पुत्र गणेश गणेश जी महाराज के हुणोरी भोपा दोय कडाका मारा को तो नेत्र जानो जानो बीजा मेल, लिख लिख वाले अंट राई घटे तिल बदे रह जीव के भाई रे कुमार है तो मारे मात। वावा। दो एक एक को तो नरसिंह नरसिंह के नरसोजी मोतो के ई नैत्रे माता मेल रामा फिर रामदी बाबू के का मारे तो जानो बाबू बाबू ने तो तो के मारे नेत्र पाबूजी भेत्रणी कड़ाका मारा गया मोरा भोप्र वा वा जिनबल्ला सावळ किसकू मेल जोगमाया मेल जोगमाया के हुणोरी भोपा तोई कडाका को तो मारे जान सोड झुगणी 52 वीर पाबूजी रे वाले में बस बाए बाए मारे तो जानो पड़े <monster> जिनबल्ला सावळ किसकू मेल शिव महादे जी ने मेल सुनोरी भोपा तोई कडाका माराइको तो नदिय रीया सवारी करे मारे जानो पड़े वा वा जिनबल्ला सावळ किसकू मेल श्रवण कावड़ियों के मारे दोई कडाका को रे भाई मारे नेत्र में जाम वा वा जिनबल्ला सावळिया किसकू मेल मीरो भाई ने मीरो बदावा थड़ी सुंदर लीली शो लैनी भादो हाथे जेल फिर फिर निरखे नी इन जाजा जौनिया कौन कौन आया की जे में लीली हाथ फर्फर जाजा बीजा जा सब आ गया खरी खाउ रहे खीसी कही कियो के आप आदमी ने हम वो बनाई और मेल दियो भाई तू जापुरु तो पागुजी जान सडे दे सोंधो टेंपा एडा कुन कुन जावे कुन दारी रे तो जोन पासडे तो पट्ठा पड़े तो लारी दीदी दे <laughs> रे गाये हिरे ले जावे वाह वाह मेरे कारण होमी भडायन मिलदी <coughs> वे तो वागेलो नोखे हीरे ने डावियो भडके हीरे ने बंतलावियो जट पकडे सोंधो सौंद, जी जाइदरे हीरे रो डाव कोन ताजना बलकावे निर्मण डील में पकडे जाइदरे हीरे रो डाव कीजे कोन पकड़े ले जा पावजी री सुरंगी कोटड़ी हुकुम करो भालाड़ा बावा हीरे ने तलवार नी तो भूखे वालों रीणी साड़ दो साड़ दो अनरे वागेलाल सोमत मती भाई ये हीरे रे तलवार न भूखे वालों रीणीओ साड़ ये हीरे ने दो पक्की रसोई कराय रेवत बक्षौ राठौड़ो री जूनी वालों तो जाहिर होबा करे वाह वाह होबा कर रंगरा को झोला पड़े दे दे ताड़ी उठगो समतोरो खा दे, दे ताड़ी उठगो समतोरो साथ। घोड़ से कोटोरा बीड़ा कीजे बीड़िया अग्र से ढींग दे भाजे जोंगी सर ढोल और ओणा मोडा रा सणाई भाजे बरगु भौकया घोड़ी आका जाका एक गाण पर केत घोड़ी करे आका जाका जान सडो वंदडेरा काका घोड़ी करे हीरा जीरा जान सडो वंदडेरा वीरा घोड़ी करे आमा जामा जान सडो बी वंदडेरा मोमा वाह वाह जान सड़े ने आई घणड़ी अद्भुत बार बार जान सड़े, आई बार। आड़ी फिर बोले देवल नहीं कमारी कमारी मार की राव आप सेना अमर से कोट गड़वा, गड़वा जाए सी छोना नीहे खेसीरी नी, जात मुरजात छड़ड़ुनी बेकोड़ुरी हद कीजे बहुमे है नी मोरे सोई गड़ोरी उफाळी खेड़े निगिरी रो बावण वीर गोयरे उफाळी सहट कीजे जोगणी सोईस कोटड़ियो मोरे हेनी रदवाड सगळो में मोटेरा गुरुजी छोड्या थारे कीजे वादन मेल वाह वाह मोनो राव राठौड़ धजबंदी नहीं आवे बूड़े राजा री मनोपेट बूड़े जी खीसी और आधन भेळा सरे वाह वाह थे कीनी बिणीओड़ा बणड़ा भोली मन में बात भाईओ भी सुनतो कम कर कीजे बांध सो पण काशीली देवल सोंस कोटडीयो रजवार सगलो में मोटा बूढ़े जी ने छोड्या रंग के जे मेल वा वा हुण राव राव ठौड़ धजबंदी आप पता रो है होड़ो हगोरी अमरकोट डेंबे न रखालो छोडो म्हारे सिरिया धावण गायो वा वा हुण काशीली देवल डेंबो छोड्यो म्हारे सू नी जाय डैम्बे होडोरा अमल कोण आरोग सी मेहुणी होडोरी हो मोटी बात गड़ अमलाई अमल भरा कूआ बावड़े वावड़े सस महिना भूई अमलोरी कतार अमलो भरा कूआ रंग वावड़े डेंबो छोड़ो मारे नी जा अमल कोव राजबंदी डैम्बो लेपरी सुरंगी जौन सौंदो रुखवाड़ो छोड़ो सुरंगी धमड़ीजे गायरो सौंदो छोड़ो मारे सू नी संवद बिनि सुनी लागे साहिबी वाह वाह संवद बिनि सुनी लागे साहिबी वाह वाह संदो समत ले सड़ो आपरी सुनगी जान हरमन देवा जी सोड़ो सिरिया मारे धामड़ गायरो वाह हरियो सोड़ियो मारे सुनी जाय हरियो ले जा माने दीठी की जे मार के मार के हण रे यार कासेली देवला हण विणीओडा बन्देडा ठीक नी बाळी मन में कीजे बात कदरो देवाशी मार्ग रो पक्कोई कीजे भूमिओ बामियो हण कासेली देवल जिण दिन हेरी गढ लंकारी रातले सांड जिण दिन रो देवाशी मार्ग रो पक्कोई कीजे भूमिओ बामियो हण राव राव ठाोड धजवंदी हरमले जल्ले हरमल ने ले जाओ आपरी सुरंगी जान हालो जी होली की रुखवालो छोडो म्हारे सूर्या धामण की जे गाय वा वा हालो छोड़ो हो जाए हुगन हुगनरा पक्का सब जानी ले आपरी शुरुंगी जोन पासी घोड़ी केसर कालमी कालमी हालोखी छोड़ियोलेसर मन मुख मेंोलाई देवि अरे जावे महाशक्ति घर आठोड़ो रे बाहर मेवासो घो मिर्जा पठान रो नीह खीसरी जाद मुर्जाद, नी मुर्जादी हद कीजे बोम में तीन फेरा खाऊँ सौथे फेरे थारो आवाज आयो तो आवा फेरो खाऊँ को थारे गायो फाड़े पस फेरो खाई रे काी देवल दहनी थारे मनरी आशीष थारी आशीष परणीज होटी बाी लड़ दलो बिरद भालालो करे सकती ने हलो हमे आशीष आप देवलो कीजे पूरवे बलकरी है बनडा जाओ होडो हंगोरी अमरकोट बलकर फणी जो होडोरी बालक भिंदणी लीनी बिरद भालाला देवलो हीक कीजे मांग सीधा सदाय आमराणा रे गढ़सुने कीजे मारके घूमरी है घूमरी है बे बे घोडोरा गमषण बिरखो में बहरी केशर कालमी झीणी झीणी भाजे पंखी रूपोक पड़ रिया संगाटा समतोरी लीली कीजे अंग्योरा बाजे ढोल तो घोड़ा खड़े धरती कीजेरा घोड़ी री खड़ा बोलिया धरतीराज जम्बू ह्या तीत कीजे बोलिया घोड़ी री खड़वा हूँ बोले धरतीराज जम्बू ह्याल वादरेज वाले पंचायत तीन तरह बोलिया हाला होली की खड़े घोड़े ने आगोला हुगुन विचारो वंदड़ेरी सुनगी की जे जोनरा ने मेरा हणू राव राठौड़ विणियोंड़ा वंदड़ा घोड़ी री खड़वाऊ बोलिया धरतीरा जंबु हयाल वादरेज वाले पंचायत तीन तर की जे बोलिया बोलिया दो धोनी वृद्ध वाला आगू गुळरो गुळरो गुळरो तुम खे सारे देश गुळ ने धोनी फेंक arphej khelao ghodi kesar kaal mein waah waah jan akhade ne gai kosar da pasas aada singh rupi marg ke je bandiya dheere dheere kee jeevan bhagile saondh diyo bhoru ta narore pagere saondh ji bhoru kee aakhe dheere dheere singhni raj aaya dheere gyo ghani bhom viro mar dare agad aaj vaadiyo hon re bhage la saondh तो ने मोटी खोड़ आवे पर तोल तो कोई है उजाड़ राज आया काले थे ढालो में टाड़े पहले भी धड़किया, माने हाल तो? जोनरा, शीश, धोनी, गेले में बूर, माथे घोड़ी खेला के खड़ी ने गई है कोसड़ा प्रशास। खुजली किरणा वे जदी दिक्कत आकी कता हण बागे ला शामत हा ला होली की खड़े घोड़े ने आगो ला भुगन बिचारो वणडेरी सुरंगी जा नरा हणो राव राठौड़ दजवण रे द्रोम खेड़े नि पवन वीर ओकारे डबकी केसे फलवीर आलो पूरू रे गम धाड़न दती ने पूरूवा हणो राव राठौड़ हण रे वागला शमत खोंडो देनी होडो में पुगाय खोंडे परणा होडी बालक बिंदणी हणो राव राठौर धजवंदी खोंडे परणी जे धरती राम सुला हिंदी मतले जोडी परणी जेसी रहजो मन में गाडा हुशियार गण गणकोडी परणा होडी बालक जे बिंदणी ओए तो हम गिर गया धरती राधे सुखवालो गिरगी हीरो रो वंको देवडो देवडो बीजा हेंगी तो गल्या हेब्रा हालो की राई को पाबूजी घोड़ा पाबू जी पौसेवार खड़े ने गई कौन हाँ। दाल में डोडी मंद मारो होडोरे सुरुगे साथ ने हरियो पोथो डेंबे अमलीरे हाथ अमल होडोरे सुरुगे कीजे साथ ने गंगाजल जारी अणदेजी होडेरे हाथ पुरला करावे निर्मळन सोखे किजे नीरेदा बीजा होडा मिल्या भरदी पसा निंदी ओडो हाळो पाऊजी मन में उमरत मीरा कोन हे दा होडो मन थोरै आ नवमनी किजे वा वा वा राव राठोड ध्वज बंदी बणडा मैं हण ता थोरी की मखुरा कुत आरण जीतला कागद माथे रुका किजे मोढसो थे आर्या, थे आर्या तो तो घोड़ी हुडा थोड़ा घोड़ो ने सरवा लीलो घास मार केसर सर ने थवटरु बोध बाजरो मरी आई अलगरी केसरी कीजे कालमी हण राम राठोर सुन महाशक्ति जे तो नी मोड खसा अंबरिया तारा तोड़ जाजो झुमखो मन तोरण बंदा दे गटरे तीखे किनी डाटी लोडो धरती सारी में इति की की जेरी तोरण मदायो गटोरे तीखई की जे कुंगरे होडो पाबूजी किनी तुरियो घोडी भागा जेड़ करकर होकारा लाकिणा रेमत जेलिया होडो रे घोड़ों होडोरा घोडा रह गया रजियो खिसोरे मो तारम बेरी केशर काळमी होडोरे घोड़ों वदकी हरमदरी ताजण तोड़ विरख में बेरी केशर कीजे काळमी बहते डैमड़े महाबली हाथ, घूमरी घूमरी है, है इंद्रासन कालमी। अरे ओ कीनी, धाटी धरती में नवलक कीजे बाग में बाग में ने ने ढोलिया, बदाव, कीजे कीजे भली भली लाया खांस। पटोड़ा लाया नगरी राणियों, औंगण लाया लाया आजती री पटोड़ा लाया, नेरा। वरी नगरी लोग होड़ोरी लंबा वे ने आएगा आवे जिला मिल करती आरती आरती धाटी लो होडो ब्राह्मण बीरा कर ताल गिरी ताकि में सोमदी खूंटी धीनी पलेटे आ गया झलती रे मोज पड़दे पधारे हो डी बाढ़ी फेरा खादा समरी में दो न तीर सोते फिर तोरुणी कर हण वागेल आ शोम घड़ी के शक्ति ने फिल्मा तो शक्ति ने ने खड़वा मारू देशरी देशरी बिल उठी झरका हाड़ू पल रोग नियो हाड़ो झेले घोड़ी केसरी लगोम हाड़ी बिलुबे पगरे पगड़े हणुदा मारी में कोई ओगण वता वीजी पलना वे गुण घना ओगण नहीं लगार खड़ा खडवा मारू मैं हणो राव राठोर धजवंदी आप करो दम थोड़ी रेज मारो लश्कर मेला गादी को धाटी लो होडो नही थोड़ा लश्कर तो मारे हिग सड़े होडी पुशे बात पण विणीओडा वणडा आप पधारो गायो री तीखी वार आन चित ने वण कोण वातो कहे वाह वाह नो के ओ बिडू पाबूजी साती माथे हाथ मेल रु वो विणावियो हुवो वणाई दी तो फुलमती होडी रे हाथ मन जित ने आन जित ने वातो हुवो तने कहे वाह वाह आले जीवता रिया जेडे करे भागो में कीड किलो झोला तो पड़े जोनो खड़े ने